राम जी को देखो कृष्ण देख लो नारायण भगवान को देख लो किसी को शंकर भगवान को देख लो किसी को देखो कोई तिलक कि बिना रहता पहले वर्णन आता है क्या वर्णन आता है बोलो। तिलकम, पहले अरे सारी स्वभाव को महाराज ये शोभित सुशोभित कर देता है तिलक कैसा है कैसा तिलक तिलकर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 छत्री को सब कुछ कर ब्राह्मण के सारे कर्म क्षत्रि कर सकता है लेकिन विक्षा नहीं मांग सकता उसको वर्जित इसलिए भगवान ब्राह्मण बनकर के विक्षा मांगने के लिए आए देश धारणा के लिए बभुवते नहीं और महाराज भगवान बामन का संस्कार हुआ है भगवान का भगवान का दिव्योपवीत हुआ भगवान सूर्य आकर के काल में गायत्री मंत्र देते हैं बृहस्पति जी महाराज यज्ञ उपवीत प्रदान कर रहे हैं कश्यप जी महाराज ने मेखला दी है भूमि ने कृष्ण मृगचर्म दिया है और महाराज जी चंद्रमा ने दंड दिया है और जब जोड़ी फैला करके कहा है भगवान भिक्षा दे ठाकुर ने जोड़ी फैला हुआ पहली भिक्षा यहाँ से आरंभ हो रही है भिक्षा अगर अच्छी रहेगी तो आगे भी भिक्षा मिल जाएगी ये क्षांकुर ने शुरू किया तो भगवती त्रिपुर सुंदरी जगत जन्यू श्री पार्वती स्वयं आकर के अपूर्व विक्षा भगवान बाबर की झोली में डालते तो नर्मदाया नर्म तथा उत्तरे बलेर यदि तुजस्ते भृगु कच्छ संय वहाँ पर भगवान पहुंचे अब तो महाराज जब इनको देखा तो लोग आवती करना होता भूल गया मंत्र करना वो भूल गया होता जितने भी थे सब अपना अपना काम भूल गए और इधर ही देख रहे इधर ही निहार रहे है, है न कौन है कौन है सूर्य आ गए ये आ गए वो आ गए देखते रहते हैं अब बली ने आ, बाली आहुति देना भूल गया रत्नावली आहुति देना भूल गई अब तो सब के सब उधर ही देखे कौन आ रहा है अब महाराज बली महाराज उठे राम जी उठ करके आकर के सामने खड़े हो गए खड़े हो गए कहते आंखों में आंसू हृदय में लवाल प्रेम के स्वामी आपके चरणों में हमारा नमस्कार हम आपका स्वागत कर रहे हैं हे ब्रह्म हम क्या करें हमको आज्ञा दीजिए आज बगैर परिचय के ही आपको देख कर के ही हमने निर्णय कर लिया आज हमारे पितर तृप्त हो गए आज हमारे पितर तृप्त हो गए आज मेरा पवित्र कुल पवित्र हो गया आज मेरा तीर्थी गुरुवंती आज मेरा वैष्णव कुल पवित्र कुल पवित्र हो गया आज मेरा यज्ञ सफल हो गया आप मेरे घर आ गए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 जो इच्छा हो सो मामलो मारा कन्या ले लो विप्रकन्या हाँ, कन्या ले लो गांव ले लो जागीर ले लो संपत्ति ले लो जो इच्छा हो सू भगवान कहते हैं राजा तुम ऐसा क्यों न कहो कि तुम्हारी बाणी तुम्हारी कुल के अनुहार है तुम्हारे तुम्हारे पूर्वज बड़े अच्छे थे मारा तुम्हारा तुम्हारी पूर्व यहां की लिखी हुई बता रहा हूं तुम्हारे पूर्वज श्री राम जी हिरण्याक्ष थे उनको भगवान ने मारा जरूर लेकिन भगवान को पसीना आ गया भगवान ने कहा कि बहुत बड़ा भीड़ और राम जी तुम्हारे पूर्वज हिरण्य कश्यपु को जो भगवान हिरण्य ने जब भगवान से किया और भगवान उसको मारने के लिए गए श्री राम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 और उनके पुत्र हुए विरोचन तुम्हारे पिता उन्होंने ब्राह्मणों का इतना सम्मान किया ब्राह्मणों ने कहा कि आप अपनी आयु ही हमको दे वही उनको दे और उनके वंशधर आप हैं आपने योग्य ही कहा है आप सब कुछ दे सकते हैं राजन हमको तो केवल तीन पैर पृथ्वी बांध और और वो भी अपने चरण अपने चरण सम्मितानी पदा ममो मेरे पैरों से महाराज आप ब्राह्मण पुत्र हैं बड़ा बचपना है आप बालोशी बालुषमती ही तुम बालो बालिशमती तुम बालक हो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 केवल हमको एक नहीं अब महाराज जब बलि महाराज संकल्प करने के लिए तैयार हुए उधर से शुक्राचार्य महाराज आए तो देख रहे थे अब तक बड़ी ठास अभी उनके दो आंखें हैं भला अभी उनके दो आंखें हैं सोच देख रहे हैं बड़े मजे से सोच रहे हैं क्या बात है इतना तेज अब पैर पृथ्वी क्या होगा बैठा भी क्यों तो नहीं जा सकेगा इसमें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 अरे साक्षात विष्णु है विष्णु ए सब अवचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय ऐसा मस्त मजना कि इनको हम जीत लेंगे ये अव्यय ध्यान या। देना शब्दों भी। भगवान विष्णु रव्यय ये अव्यय है ये मस्त वजना की दीनहीन गरीब है ये भगवान समस्त ईश्वर्यों के स्वामी हैं ये मत समझना कि यहां से आए वहां से आए तो विष्णु सर्वत्र व्याप्त हैं भगवान विष्णु राम गया तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे और तुम नीति का विरोध कर डालोगे नीति कहती है अर्थनीति कि वह दान बुरा है जिससे आगे धन का आगम रुक जाए न तद दानम प्रशंसनती ये न वृत्ति और एक बात समझना बड़े ध्यान से शुक्र की नीति है बड़ी काम की नीति है और गृहस्थों को तो जब के पकड़ लेना चाहिए तो धन को खास कर। धन का पांच विभाग करना चाहिए एक भाग तो धर्म के लिए खर्च करें और दूसरा भाग यश के लिए कुआं बाल बाउली पाठशाला अस्पताल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 धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन विदते धर्म का पांच भाग करना चाहिए हा? और तु, तु उस धर्म को तुम ऐसे कमा दे रहे हो कह महाराज क्या है क्या तुमको ठग लेगा बलि की आंखों में आंसू निकल आए छलक गया मुझको ये ठग लेगी कहा मिलेगा ऐसा ठग ऐसा ठग कहां मिलेगा बुलाओ बड़े बड़े अमरात्मा को पीतरागो को संतों को सज्जनों को जीवन भर की साधना के परिणाम से स्वरूप क्या चाहते हो ये हमको ठग ले आंखों से देख कर यही तो चाहिए है? और आज हमारे सामने आ गया ठगने के लिए ऐसी सौभाग्य को हम छोड़ दें और महाराज मैं कह के न दू आप जानते हैं मैं कौन हूं कि तुम मेरे शिष्य हो कहीं नहीं जब शिष्य अध्यात्म में राजनीति गुर। गुरु अध्यात्म में जब राजनीति घुसने लग जाए तो फिर गुरु पद से चित हो गया जब गुरु अध्यात्म पद अध्यात्म में भक्ति में जब राजनीति घुसेड़ने लग जाए तो गुरु गुरुपद से चुत हो गया बलि गुरु तजो बलि गुरु तजो आप भक्ति में राजनीति घुसेड़ रहे हैं अर्थनीति घुसेड़ रहे यहां तो सब कुछ स्वाहा है महाराज एक रामायण का दोहा है बड़ा बढ़िया मुझको याद नहीं आ रहा है बहुत बढ़िया दोहा है भाड़ में जाए भार में जाए सब जरो सो संपति सदन सुख सुहृद मा तु पितु भाई सन मुख हो तेज राम पद कर सहस सहाय जरोपति सदन सुख और आप ठाकुर की प्राप्ति में अर्थ को पीछे पीछे भीच बिला रहे हैं मेरे सामने परमात्मा खड़ा है मेरे सामने मेरा आराध्य खड़ा है मेरे सामने जगत नियमता खड़ा है मेरे सामने मेरा प्राण खड़ा है और आप कहते उसकी धोखा दो, दे रहा है मेरा प्राण मुझको धोखा देगा कैसी बात कर मेरा प्राण मुझको धोखा देगा ऐसा कभी नहीं हो तो सकता स्वामी तुम मेरे शिष्य हो कहे नहीं तो कौन हो मैं प्रहलाद का पुत्र मैं प्रहलाद का पुत्र हूं आज मैं आपका शिष्य नहीं आज जो मैं काम करने जा रहा हूं तो वो शुक्राचार्य का शिष्य नहीं करने जा रहा है प्रहलाद का पौत्र करने जा रहा है प्रतिश्रुत्य ददानी की प्रहलादी तो कि वो यथा प्रहलादी की व्याख्या है ना? मैं प्रहलाद का पौत्र हूं मैं प्रहलाद का पौत्र होकर के नारायण मेरे सामने आवे है? और मुझे ठगे और मैं ठगा ना जाऊं तो मेरा सर्वस्व लेना चाहे मैं सर्वस्व दे रहा दू जबरदस्ती या तो समर्पण कराना चाहे मैं खुशी से समर्पण करने दूं ऐसा हो नहीं सकता महाराज विंध्यावली जाति में स्वामी देव बिलम्ब देव हाथों में खुश अक्षताया पुष्पाया आया, आया संकल्प भगवान बामन पढ़ रहे हैं जल नहीं आ रहा है पुराना कथा है कथा है प्रमाणिक कथा है जल नहीं आ रहा है शुक्राचार्य ने आंख बैठा दी उसमें, भगवान ने गुस्सा से कर दिया जरा आंख रहने काबिल नहीं है दो ध्यान दे ज्ञान वैराग्य दो नेत रहे आपके पास ज्ञान तो है मेरे स्वरूप का लेकिन संसार से वैराग्य नहीं है इसलिए इसको नहीं रहना चाहिए इसलिए इसको नहीं रहना चाहिए राम जी की भागवत थी अतिरिक्त किसी और पुराण की कथा है राम जी पानी भागवत की क्या कथा है भागवत की कथा तो यह है राम जी पानी नहीं आया कोई चिंता नहीं इस पानी से मैं संकल्प कराऊंगा भी नहीं इस पानी से मैं संकल्प नहीं कराऊंगा विंध्यावली आजा और खुशी के आंसू छलक उठे और ये हाथों हाथों में गिर जाए और वो आंसू पा, पानी बन जाए और उसमें मैं संकल्प कराऊंगा ऐसे संकल्प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 नवई तृतीया मन लोक इसका कुछ नहीं बचाना भगवान ने कहा जरूर बांध लो इसको बांध लो इसको कहके नहीं दिया है अभी तो मेरा बाकी है बांधो इसको के ठाकुर तुम्हारी करुणा किस किस रूप में आती है हम कह नहीं सकते देखो ये भी ठाकुर की एक करुणा है ये भी एक करुणा का स्वरूप है राम जी जरा ध्यान से सुन रहा है किसी व्यक्ति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 उसी समय से प्रहलाद जी महाराज आते हैं बली महाराज ने कहा कि स्वामी आप तीन पर मांगा और दो पैर में सब एक ही पैर क्यों बचाया एक में सब के नाप ले तो दो बचा ले जैसे आपने दो में नापा इसे एक में भी तुम तो नाप सकती आपके लिए एक भी नापना भी असंभव तो नहीं था आपने एक में नापा नहीं तीर में नापा नहीं केवल दो में नापा एक बचा लिया दुनिया वालों तुम तो इसको बली के ऊपर कठोरता समझना लेकिन मैं जानता हूं स्वामी आप क्यों बचाए हो क्यों बचाया हूं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 गोपांगनाएं कहती है हमारे बक्ष पर ठाकुर चरण रख दें हम कृतार्थ हो जाए गोपांगनाएं कहती है बक्षस्थल पर हमारी चरण रख दें हम कृतार्थ हो जाए क्यों रख मेरे बक्षस्थल पर चरण क्यों रखाए सी बंति हो बक्षस्थल पर चरण क्यों रखवाना चाहती हो दुष्ट हंसते हैं सुनकर के संसारी हंसता है सुनकर के ब्रजांगना कहती स्वामी हमारे वृक्ष पर अपना चरण रखो दुनिया हसती है अरे दुनिया वालों तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है समझने की ये वक्षस्थल पर चरण क्यों रखना चाहती है कि स्वामी इस हृदय में तनिक्षा भी विकार हो तो नष्ट हो जाएगा आपकी से फणी फाणा ते पदाम हाँ? क्या फणिफण फणिफणार्पित्रिंदि क्षय हृक्षय कृंदी मेरे हृक्षय को नष्ट कर दो मेरे वक्षस्थल पर अपने मंगल में पथित पावन पादार को स्थापित करके स्वामी मेरी समस्त दुर्वासनाओं को नष्ट कर मेरा आशय पवित्र कर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 सारे विकार यही से उठते हैं स्वामी कि तीसरा आपने इसलिए बचाया है इसके मस्तक पर अपना चरण रखकर के समस्त विकारों से वहित कर स्वामी मेरे सब रखो रखो रखो पदम तृतीय कुरुशीष्टि में निज रखिए यहां तो नहीं पुराण अंतर में है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 अब यही रहेगा स्वामी और अब नहीं जाएगा पहला जी महाराज आते हैं कि स्वामी आप बड़े कृपालु देवी दिया पवित्र आप बड़े कृपाल आप बड़े कृपालु हैं। बलि महाराज कहते हैं स्वामी कितने कृपालु महाराज कमाल है बलि विंध्यावली और प्रहलाद की युक्ति कमाल की विंध्यावरी की कमाल की बली भारत कहते स्वामी सुनो वैष्णवता ठपक रही स्वामी इतनी कृपा अभी तो मैंने प्रणाम करने का प्रयास किया था अभी मैं प्रणाम कर नहीं पाया सब कुछ देखे नहीं प्रणाम करते सब कुछ अर्पण करके तब तो ने प्रणाम करते अभी तो प्रणाम आप समझे कि नहीं समझे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 और जहां से निकलोगे जिस दरवाजे से निकलोगे हाथ में गला लेकर के हमको पहरा देते हुए पाओ खड़े नहीं पाओगे पहरा देते हुए पाओगे तुम सोए रहोगे हम जगते रहेंगे तुम सोए रहोगे हम जगते रहेंगे तुम खड़े रहोगे तुम बैठे रहोगे हम खड़े रहेंगे बुलाओ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 नो सुराणाम मसी दुर्गपाल हम असुर के तुम दुर्गपाल हो गए स्वामी बंदे रि विता स्वामी प्रहलाद के झरने से झरी हुई गदगद कंठ से निकली हुई इस वाणी कृष्ण के ठाकुर भी बरस पड़े ठाकुर भी बनी की बड़ी स्तुति की बनी को बंधन से मुक्त किया आप लोग को चले बनी महाराज सुतन लोग को चले गए भगवान के रक्षक बन गए और इसी के रूप महाराज जी भगवान का मत्स्य मत्स्यावतार होता है सत्य जी महाराज स्नान कर रहे हैं उनके हाथ में एक मछली आ गई उसने कहा मुझे यहां लोग खा जाएंगे कहीं और चल के रखो आ? और चल के रखो कहीं महाराज कमंडल में भर के घर लाए कमंडल बढ़ गया क्या मुझको और कहीं रखो छोटे से बड़े पात्र में रख दिया कहे, मैं यहाँ भी भी बोहा बढ़ मुझे और कहीं रखो छोटे तालाब में, में छोड़ दिया वो भी बढ़ गया समुद्रो हमको, हमको फिर खा जाएंगे लोग और कहीं रखो भगवान ने ले जाकर के उसको पूरा समुद्र में छोड़ा कहे महाराज यही रखवा तो क्या हमको फिर यहाँ लोग खा जाएंगे छोड़ दिए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 उसी इला देखकर देख कि बुद्ध मोहित हो गए और बुद्ध और इला से आगे पूर्वा उत्पन्न हुए हैं शायद दूसरे सत्र में थोड़ी सी बात मैं सुनाऊंग तो, संभव तो। राम जी अब वो इला नहीं आवे अब मनु महाराज बड़े चिंतित फिर वशिष्ठ जी महाराज उन्होंने इला ने अपने गुरु का स्मरण किया